बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नंदसहोदित राधिका वंदेराधिका चरणोद गोपीजन सामूत बिंद वन मनुहर हरी कृष्ण हरी कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरी हरी हरी राम हरी राम राम राम हरी हरे गुरुग्रहे नपम पूर्ण प्रशात गुरु अनुग्रहण नूर्ण प्रशांत है श्री शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को जी ने बताए संबंध ज्ञान में प्रतिष्ठित होने का बाद तभी वास्तव भजन शुरू होता है संबंध ज्ञान में प्रतिष्ठित होने का बाद ही अविधेय तत्व अविदेय भजन शुरू होता है सम्बन्ध ज्ञान में प्रतिष्ठित होने का मतलब जिस दिन गुरुजी ने आपको कृपा किए हैं उस दिन आपका अगर कृपा लेने का हिम्मत हो गया तो उस दिन ही गुरु कृपा का ऊपर पूर्ण मात्रा से संचारित हो सकता इसका बारे में ही चैतन्य शरीय समिति में बताया दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्णोत्तरे करे आत्मसम ये सब चर्चा करने जाए तो बहुत भारी समय लग जाए श्रील सरस्वती ठाकुर जी ने बताएं संबंध ज्ञान में प्रतिष्ठित होने का बाद उदेय भजन उविध जो भजन है अर्थात सेवा उद मतलब सेवा एक्शन भक्ति ये कोई एक्टिंग नहीं है भक्ति वास्तव स्वरूप क्या है सेवा किसी का अंदर भक्ति है इसका प्रमाण है वो सेवा में नियोजित है भाषण देना भक्ति नहीं गुरु अनुग्रहण नवपमान पूर्ण प्रशांत है यहाँ दशम स्कंद का भगवान श्री कृष्ण जी जब गुरु गृहों में शिक्षा के लिए गए भगवान का भी शिक्षा होता है राम जी का भी शिक्षा होता है भगवान कृष्ण स्वरूप का भी शिक्षा गुरु ग्रहण करने का जो तरीका है जो सेवा का तरीका भगवान ने दिखाएगा नहीं तो कौन दिखाएगा चैतन्य महापो भी दिखाए इसलिए इधर बताया गया गुरु अनुग्रहण एव गुरुग्रह ने नो एव एव मतलब एफॉर्मेटिक स्टैंप लगा दिए गुरु अनुग्रह के द्वाराई गुरु की कृपा के द्वारा ही पुमान पुमान ये शब्द क्यों यूज किया पुमान शब्द इसलिए यूज किया सब आदमी ये सोच सकता है कि पुरुष के लिए पुमान शब्द आ पुरुष भी अगर है सौबई पुंगसम परो धर्मो यतोभक्ति राधक खजे अहित तो की अप्रतिहता यत्माशु प्रसीदति ये सब श्लोकों में ये पुरुष दिष्टर्म ये शब्द आता है इसका माने क्या अनजाने से आदमी बोल देते हैं माना पुरुष मतलब जो पुरुष मतलब ये पुरुष स्त्री नहीं ऐसा माने नहीं पुरुष शब्दों का ये माने हुआ शास्त्रकारों ने यह व्याख्या किया ये जो नौबदार नौ गेट है हमारा शरीर इस का इसको पूर्व मंदिर बोला गया ये शरीर का अंदर जो भगवान का बस्ती है भगवान बसते हैं इसको मंदिर मनाया गया पूर इसीलिए इसका गुरुवर्गो ने सुंदर अर्थ किया गोस्वामी जियों ने जो पूरे पूरे देहे बसती इति है ये पूर्व देहोरूप पूर्व का अंदर बसती जमाए हैं इसलिए पुरुष इसका अंदर भी परमात्मा भी है जीवात्मा भी है दोनों हैं ये जो जीवात्मा इसका अगर अनुभव हो जाए तो कहना ही क्या उसका तो तुरंत गुरु वैष्णवों का कृपा के द्वारा अगर समझ में आ जाए कि हमारा सेवा करना ही धर्म है सेवा करना गुरु वैष्णव भगवान का भगवान का सेवा करना तो गुरु अनुग्रहण नहीं वह पुमान पूर्ण प्रशांत है पुमान शब्दों पुरुष ही पुमान पूर्ण प्रशांत नॉट प्रशांत है प्रशांति प्रशांति प्रो व्याकरण में प्रो प्रोपरा अपो अनु इस सब व्याकरण में किसी शब्दों का पहले एफिक्स इसको ऐड किया जाए तो शब्दों का जो ताकत है वो बहुत बढ़ जाता है प्रकृष्ठ रूपे तो ये जो यहाँ व्यवहार किया शब्दों गुरु अनुग्रहण कुमान पूर्ण शब्दों को अलग किया जाए थोड़ा समय के लिए पूर्ण प्रोशांत है प्रकृष्ट रूपेण स्वान्त है अंतर का जो जलन है अंतर में जो सर्वक जलन है वस्तु का प्राप्ति के लिए कुछ वस्तु खो गया और ये प्रकृति के जो गुणावली है प्रकृति का सतोरजमय तो गुण में डूबे हुए जीवों का अंदर में जलन का शांति हो नहीं सकती इसमें भगवत का और भी श्लोक है कभी समय मिले तो चर्चा करे पूर्ण प्रशांत तो परिपूर्ण रूप भक्ति के बिना ये पूर्ण शब्दों यूज नहीं किया जाता पूर्ण तो प्रशांत प्रशांति मतलब कोई वस्तु प्राप्ति का कोई इच्छा भी नहीं रहा और कुछ वस्तु गया तो उसके लिए कोई जलन भी कष्ट भी नहीं है गीता में बहुत स्टेप बाय स्टेप कर्मार्पण कर्मयोग कर्मार्पण से लेकर धीरे धीरे ज्ञान जोग ध्यान जोग से लेकर भक्ति योग तक जो एक एक स्टेप बाय स्टेप व्याख्या किया उसका बहुत साइंटिफिक व्याख्या है विज्ञानभित्तिक व्याख्या बात यह है दीखा तो हम भी लिया दिखा लेने का बहाना हमने किया बहुत हमारा माफी बहुत सारे आदमी दीख्या लेने का बहाना किया ये पोपा जी का बात है कष्ट होना नहीं चाहिए पोपा जी बोलते हैं गुरुचरण में दीखा लेना वास्तव और दीक्षा लेने का बहाना दोनों एक नहीं है पोपा जी के सब शब्द है जब शिष्य वास्तव किसका शरणागति है किसका नहीं है कैसे प्रमाण होगा बाहरी या आंखों से तो देख नहीं सकोगे तो प्रमाण क्या है हमारा गुरुवर्गो ने सुंदर ये सब चर्चा के विश्वनाथ चौकती पाद उसके कथा श्री श्रीधर गोसाई महाराज नाम सुने वो ना बड़ा बड़ा सब सुंदर सब व्याख्या करते थे भले देखो एक पद्म फूल खिले हुए हैं कहाँ जल में खिलते हैं पानी में सुंदर खिल रहे हैं लेकिन एक बात ध्यान देना पद्मों को पानी से उठाया जाए तो ज्यादा देर तक रहेगा नहीं ध्यान देना एंड वन थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्या है जब सूरज उसको ऊपर रोशनी डाले तभी खिलेगा इसलिए पौधों का एक नाम है मित्र अमर कोष में दिया गया मित्र सूर्य का बहुत नाम है मित्र बंधु मित्र बंधु <laughs> ये सूर्य इसका ऊपर रोशनी डाले तो पद्म फूल बुरा खिलेगा तीन चीज है एक है पानी का सहारा चाहिए जिसका सहारा में पद्म फूल खिल और पद्य फूल खिलेगा तभी जब सूरज का रोशनी उसका ऊपर आएगी ये बात को ध्यान देके सुनना ये जो पानी है जिसके सहारा पे शिष्यों शिष्यों का भजन जीवन रहे स्वर्णागति रूप जो पानी शीतल पानी उसमें शिष्य है ये पदों के समान और गुरु जी का कृपा सूर्यो का रशनी का माफी उसका ऊपर परी तो परिपूर्ण रूप से खेले ये तीनों में एक का शॉर्टेज हो जाए तब भक्ति जीवन काट उच्छेद हो जाए आप गृहस्थी में हो इसलिए हम ये बात कहा ये बात नहीं तमाम दुनिया का लिए ये दर्शन जो है ये प्रैक्टिकल दर्शन दर्शन में सिलोभ भक्ति तीर्थों को सी महाराज सुंदर व्याख्या करते हैं बोलते है, बाहरी आदमी जिसको फिलोसोफी बोलते हैं इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू वैष्णव दर्शन वैष्णवों का जो दर्शन शब्द है ये आर फॉरेनर लोग जो डिक्शनरी लिख दिया है कि फिलोसोफी, इट इज नॉट इक्वल इक्वल वो लोग फिलोसोफी शब्दों के द्वारा कुछ बनावटी कुछ सुंदर डेकोरेटेड कोई शब्दों का एक बगीचे देखें हमारा वैष्णव दर्शन ऐसा नहीं जिसको आप वैष्णव दर्शन बोलोगे इसी को ही विज्ञान भित्तिक रूप में प्रैक्टिकल दर्शन बोला जाता है समझा मेरा बात वैष्णवों का जो दर्शन है इट इज एक्चुअल अब जो बाहरी दुनिया जो अपना स्पेकुलेशन के द्वारा अपना एजुकेशन के बैकग्राउंड लेकर अपना मेंटल स्पेकुलेशन ऐशान सब लेके जो जो दर्शन करते हैं इसमें फॉल्ट्स रहेगा ही चारों किस्म का जो दोष है इससे किसी का छुटकारा नहीं है ब्रमो कर्मा करना करनापटाभ गुरु जी शिला भक्ति प्रमुख पूर्व प्रमुख जी अक्सर ये बोलते थे बद्ध जीव जो मंतव्य करे जो भी कुछ लिखे जो भी कुछ करे इसमें सम शॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स मस्ट भी दे हो जाता है हम एक फिलोसफी बोलने नहीं बैठे प्रमाण दे देंगे महाराज जी के साथ वहाँ बहुत रात तक हरी कथा जा रहा बहुत रात देर बजे एक बजे तक सोते नहीं वहां प्रमाण ये हैं जो गुरु कृपा जब तक रहे शिष्यों में तब तक ताकत बनी रहे ये नहीं कि गुरु की पाही केवलम केवल प्रभु ये नहीं बात सब बात हमने ये देखा है प्रमाण हजारों प्रमाण एक प्रमाण नहीं लाखों प्रमंड जब ही गुरुजी से शिष्यों दफा हो जाते हैं कट हिज रिलेशन विद गुरुपाद पद्म उसका अंदर में शक्ति का अभाव आ जाता वही व्यक्ति इतना सुंदर लिखते हैं सिद्धांत के साथ अब जब प्रभुपाद जी को छोड़ दिए बच्चा का मां भी सिद्धांत ओ राम इतना सिद्धांत तो हमने ठाकुर जी का किपा से गुरु जी का उसी का ही सिद्धांत तो देखे उसी का ही सिद्धांत तो को तोड़ा जो आप पहले गुरु जी का जो किपा था आपका ऊपर तो आप ये लिखे थे अब आप बाद जब कनेक्शन तोड़ दिए गुरु जी का साथ तो आप ये लिखते हैं क्या बात है आप तो अपना सिद्धांत तो आप नहीं तोड़ रहे हैं तो ये जो तीन चीजें हमने बताए ये कंटिन्यूसली इसका अगर नाता बने रहे तो आपका भजन जीवन कुशल रहेगा चाहे गृहस्थी में रहो चाहे चाहे त्यागी जीवन का मजा ले लो कुछ भी हो मजा मतलब भजन का मजा मजा तो दुनियादारी का तो आपका जीवन टिकेगा नहीं तो कहीं भी हो कैसे भी बेस में हो कैसे भी आश्रम में हो इट हैज़ गॉट नो वैल्यू बाहर में सब स्केलीटोन भजन का जो स्ट्रक्चर रहेगा थोड़ा कीर्तन थोड़ा साधु समागम सब बट एक्चुअल जो इसका अंदर में रिजल्ट नेट आउटकम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना हम ये लगाएंगे अर्थ व्हाट इज द आउटकम तब हम लगाएंगे तो हमारा ये जो भजन का प्रयास इसमें ज़रा सा भी गलती रहे तो हमको अंतिम में धोखा खाना पड़ेगा ज्यादा ना बताते हुए यही भी सामने बहुत बोलने का था बांछा कल पतासिंद वैष्णु एक भी आदमी रहो जैसे अखंड पति जलता है ना दे शुड भी कंटिन्यूअसली संकीर्तन इन एनी आश्रम मठ में हो ये भी मठ है ये गुरुजी का है, आपका नहीं है तो जो आश्रम गुरुजी का है इसमें अखंड संकीर्तन होना चाहिए चाहे बाजार में जाओ चाहे कुछ भी करो रसोई करो कंटिन्यूस संकीर्तन इसका बारे में बाद में चर्चा करेंगे गोस्वामी जी वो गोस्वामी का सूत्र लेकर बाद में